श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव संबंधी अवशिष्ट बातें अपने भक्तों को देखने के लिए श्री रामकृष्ण देव के हृदय की व्याकुलता इस बात को समझ लेने के साथ ही साथ श्री जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव में इस उदार मत का उदय कराया है कि जितने मत हैं उतने ही पथ हैं हम यह भी स्पष्ट देखते हैं कि उनका विचारशील मन तभी से एक और विषय के अनुसंधान में अग्रसर हुआ था श्री रामकृष्ण देव के शरीर मन को आश्रय कर अवस्थित साक्षात माँ से उस नवीन उदार भाव को ग्रहण कर कौन भाग्यवान पुरुष अपने जीवन का निर्माण कर धन्य होंगे माँ से शक्ति ग्रहण कर उनके वर्तमान योग की अभिनव लीला में सहायक बनकर कौन दूसरों को वह भाव ग्रहण कराकर हितार्थ करेंगे माँ ने उस महान कार्य के अनुष्ठान के निमित्त किनको चिन्हित कर रखा है इन बातों को जानने तथा समझने की अभिलाषा से उस समय उनका मन व्याकुल हो उठा था मथुर बाबू के साथ श्री रामकृष्ण देव के प्रेम संबंध के प्रसंग में श्री राम देव की अपने भक्तों से मिलने की अभिलाषा का हम उल्लेख कर चुके हैं जगदम्बा की अचिंत्य लीला के प्रभाव से इतने दिनों तक समस्त विषयों में संपूर्ण अनासक्त श्री रामकृष्ण देव के हृदय में उनके पूर्व दृष्ट चेहरे उस समय उज्जवल तथा सजीव हो उठे उनकी संख्या कितनी होगी कब कितने दिन में माँ उनको यहाँ लाएँगी उनमें से किसके द्वारा माँ किस कार्य का संपादन कराएंगी उन लोगों को माँ उनकी तरह त्यागी बनाएंगी अथवा गारहस्थ धर्म में अवस्थित रखेंगी श्री रामकृष्ण देव के साथ ना कि इस अपूर्व लीला की बात अब तक दो चार व्यक्तियों को ही कुछ कुछ विदित हो पाई है भविष्य में आने वाले व्यक्तियों में से किसी को जगदम्बा की इस लीला की बात सम्यक विदित हो सकेगी अथवा उसका आंशिक परिचय प्राप्त कर ही वे चल देंगे इस तरह नाना प्रकार की बातों के चिंतन में ही अद्भुत सन्यासी मन के दिन बीतने लगे इस बात को उन्होंने आगे चलकर बहुधा से उल्लेख किया था वे कहा करते थे तुम लोगों को देखने के लिए उस समय मेरा चित्त इस प्रकार व्याकुल होता, उठता हृदय इस तरह ऐसने लगता कि दर्द से मैं विकल हो जाया करता था जोर से चिल्लाकर रोने की मेरी इच्छा होती थी किंतु लोगों के सम्मुख यह विचार कर कि वे क्या सोचेंगे मैं रो नहीं पाता था किसी तरह संभलकर रहा करता था जब दिन बीतकर रात हो आती माँ के मंदिर तथा विष्णु मंदिर में आरती की घंटा घड़ियाल बज उठते उस समय यह सोचकर कि और भी एक दिन चला गया तुम लोग अभी तक नहीं आए मैं अपने को संभाल नहीं पाता था कोठी की छत पर चढ़कर, तुम सब कहाँ हो आओ आओ कहकर जोर से चिल्लाता हुआ तुम लोगों को पुकारा करता था तथा खूब जोर से रोता था मालूम होता था मैं पागल हो जाऊँगा इसके कुछ दिन बाद एक एक कर तुम लोगों का आना प्रारम्भ हुआ तब कहीं मुझे शांति मिली क्योंकि मैंने पहले ही देखा था इसीलिए ज्यों ही तुम लोग आने लगे त्यों ही मैं पहचान जाता था तदनंतर जब पूर्ण आया जब माँ बोल तब माँ बोली दर्शन में तूने जिन जिन लोगों को देखा था कि वे तेरे पास आएंगे पूर्ण के आने से उन लोगों का आना पूर्ण हो गया इस श्रेणी के लोगों में से अब किसी का आना बाकी नहीं रहा माँ ने उनको दिखा कहा ये सब तेरे अंतरंग हैं यह है अद्भुत दर्शन तथा तो उनकी अद्भुत सफलता श्री रामकृष्ण देव की इन बातों का अर्थ हमारे लिए कहाँ तक समझना संभव है श्री राम देव की तत्कालीन स्थिति के संबंध में हमारा यह कथन स्वकपोल कल्पित नहीं है पाठकों को यह समझाने के लिए ही स्वयं श्री राम कृष्णदेव की कही हुई बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है